मुखिया कौन एक घना जंगल था उसमें सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे शेर उनका मुखिया था शेर बहुत बलवान और चतुर था जंगल में जो भी समस्या आती उसे लेकर जानवर शेर के पास ही जाते थे शेर भी उन्हें सूझबूझ के साथ सुलझाता था सभी जानवरों के मन में शेर के प्रति बड़ा आदर और विश्वास था एक दिन को शिकारी जंगल में घुस आए उन्होंने जानवरों का पीछा किया जंगल में भगदड़ मच गई डर के मारे जानवर भागे भागे शेर के पास गए शेर समझ गया कि स्थिति गंभीर है जानवरों से कहा शत्रु बहुत ताकतवर ताकतवर है उनका सामना करना आपके बस की बात नहीं है आप लोग यहीं रुकिए मैं उनसे निपट कर आता हूं शेर ने शिकारियों पर वार किया कुछ भाग गए कुछ ने शेर पर हमला किया शेर ने बहादुरी के साथ उनका सामना किया अंत में शेर की जीत हुई सभी जानवर शेर को धन्यवाद देने दौड़े हाय यह क्या हो गया शेर दर्द के मारे तड़प रहा था शिकारियों ने उसे घायल कर दिया था शेर के पैर जख्मी हो गए थे सभी को बहुत दुख हुआ कई दिन बीत गए शेर के पैर ठीक ही नहीं हो रहे थे उसके लिए पहिए वाली कुर्सी लाई गई शेर उस पर बैठकर घूमने लगा मगर वो शिकार नहीं कर सकता था सभी उसके लिए खाना बटोर कर लाते परंतु कुछ दिनों में वे उबने लगे शेर की सेवा करना उन्हें सा लगने लगा कुछ जानवर इस काम से खिसकने लगे कुछ ने अपनी समस्याओं को शेर के पास ले जाना छोड़ दिया शेर जानवरों से हमेशा की तरह उत्साह से बात करता खाना लाने वाले जानवरों की राह देखता उनसे जंगल की खबरें लेता वह सारी जिम्मेदारियां निभाता रहा एक दिन जंगल में खामोशी छाई थी एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा था शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे चलाकर वो सबको ढूंढने लगा एक जगह पर सब जानवरों की बैठक चल रही थी शेर को बड़ा धक्का लगा। के पीछे और कहा शेर के पास अब हमारी रक्षा करने की शक्ति नहीं रही क्या शरीर की ताकत ही सब कुछ है शेर के पास मन की ताकत है लंबा अनुभव भी एक बुढ़े जानवर ने कहा हाँ शेर दादा हमेशा सही फैसला सुनाते हैं वही हमारे मार्गदर्शक रहे तो अच्छा होगा नन्हे जानवर ने कहा सभी जानवरों ने थोड़ी देर विचार सोच विचार किया अंत में शेर को ही अपना मुखिया स्वीकार कर लिया फिर सब मिलकर शेर की गुफा की ओर चलती विद्यासागर चेन्नई के बच्चों के नाटक पर आधारित है